श्री गर्गसहिता अश्वेत खंड सत्रहवा अध्याय स्त्री राज्य पर विजय और वहां की कुमारी रानी स्वरूपा का अनिरुद्ध की प्रिया होने के लिए द्वारिका को जाना श्री गर्ग जी कहते हैं तन्दर वहाँ से छूटने पर परम उज्ज्वल अंगों वाला अनिरुद्ध का अश्व यदुकुल के प्रमुख वीरों के साथ उसी नर से बड़े बड़े वीरों को देखता हुआ धीरे धीरे बाहर निकला राजन इस प्रकार विचरता हुआ वह श्रेष्ठ अश्व प्रत्येक राज्य में गया और बहुत नरेशों ने उसको पकड़ा तथा छोड़ा राजा इंद्रनील और हेमांगत को पराजित हुआ सुनकर अन्य मंडलेश्वर नरेश अपने यहाँ आने पर भी उस घोड़े को पकड़ने का साहस न कर सके निर्वश्रेष्ठ बहुत से वीरविहीन देशों का अवलोकन करके वह श्रेष्ठ घोड़ा स्वेच्छा से घूमता हुआ स्त्री राज्य में जा पहुंचा वहाँ कोई स्वरूपा नाम वाली सुंदरी राजकन्या राज्य करती थी कहते हैं वहां कोई पुरुष राजा जीवित नहीं रहता बद्रनाभ उस देश में किसी स्त्री को पाकर जो काम भाव से उसका सेवन करता है वह एक वर्ष के बाद कदापि जीवित नहीं रहता स्त्री राज्य के नगर में फूलों से भरा हुआ एक सुंदर उद्यान था वहाँ लवंग लताएं फैली थी और इलायची की सुगंध फीनी रहती थी पक्षियों और भ्रमणों की मीठी बोली वहाँ गूंज रही थी उस नगर में पहुंचकर घोड़ा उस उद्यान में एक इमली वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया वहाँ के सब स्त्रियों ने देखा बड़ा मनोहर श्याम श्यामकर्ण घोड़ा खड़ा है वहाँ के ब्राह्मण क्षत्रिय अवश्य और शूद्र भी उसे देखने के लिए गए नरेश्वर उस घोड़े को देखकर स्त्रियों ने अपनी स्वामिनी से उसकी चर्चा की वह चर्चा सुनकर रानी छत्र और चवर से विजित हो रथ पर बैठी और करोड़ों स्त्रियों के साथ उस घोड़े को देखने के लिए गई घोड़े को देखकर और उसके भाल में बंधे हुए पत्र को पढ़कर रानी को बड़ा रोष हुआ उन्होंने नगर में घोड़े को बांध उसके प्रतिपालकों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया कोई स्त्रियां हाथी पर कोई रथ पर और कोई घोड़े पर आरूढ़ हो कवच बांधकर अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए आई वे सभी स्त्रियां कोपित हो अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती हुई आई उन्हें देखकर अनिरुद्ध ने हेमांगत से पूछा अनिरुद्ध बोले राजन ये कौन सी स्त्रियां हैं जो युद्ध करने के लिए आई हैं जिस उपाय से यहाँ मेरा कल्याण हो यह विस्तार पूर्वक बताइए हेमांगत ने कहा नृपेश्वर इस देश में रानी राज्य करती है क्योंकि राजा यहाँ जीवित नहीं रहता है इसीलिए वह स्त्रियों से घिरी हुई आई है आपके घोड़े को पकड़कर वह संग्राम करने के लिए उपस्थित है यह सुनकर अनिरुद्ध राजा से इस प्रकार बोले अनिरुद्ध ने कहा राजन यहाँ पर स्त्री राज्य क्यों करती है तथा राजा क्यों जीवित नहीं रहता है यह बात विस्तारपूर्वक बतलाइए क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं अनिरुद्ध की यह बात सुनकर राजा हेमांगद ने अपने गुरु याज्ञवल्क जी के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए कहा यादवेंद्र इस विषय का प्राचीन इतिहास मैंने चंपापुरी में पहले गुरुवार गुरुवर याज्ञवल्क जी के मुख से सुना था वही तुमसे कहूँगा ध्यान देकर सुनो राजन प्राचीन सतयुग की बात है इस देश में नारीपाल नाम से विख्यात एक मंडलेश्वर राजा हुए थे उनके मोहिनी नाम वाली पत्नी थी जिसका जन्म सिंघल द्वीप में हुआ था वह पद्मिनी नायिका थी उसकी चाल हंस के समान थी और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर था राजा उसके सौंदर्य के महासागर में डूबकर यह भी नहीं जान पाते थे कि कब दिन बीता और कब रात समाप्त हुई वे सैकड़ों वर्षों तक उसके साथ रमण करते रहे काम मोहित होने के कारण वे प्रजाजनों का न्याय भी नहीं करते थे राजन उस समय सारी प्रजा दुख से पीड़ित हो रही थी यादवेश्वर प्रजाजनों का पारस्परिक कलह से विनाश होता देख राज वल्लभा मोहिनी अपनी शक्ति के अनुसार सारी प्रजा का न्याय कार्य स्वयं ही संभालने लगी एक दिन उस नरेश से मिलने के लिए महामुनि अष्टावक्र उनके अंतपुर में आए राजा का मन स्त्री में ही आसक्त रहता था वे मुनि को आया देख जोर जोर से हंसने लगे और बोले यह कुरूप यहाँ कैसे आ गया तब मुनि रुष्ट होकर बोले अरे ओ मूर्ख नपुंसक मेरी बात सुन ले तो स्त्रियों के हाथ का खिलौना होकर मुनियों का अपमान क्यों कर रहा है तुम्हारे देश में सदा स्त्रियां राज्य करेंगी इस राज्य में पुरुष राजा जीवित नहीं रहेगा अतः तू अभी इस राजभवन से निकल जा इस देश में स्त्री को पाकर जो प्रतिदिन उसका सेवन करेगा वह एक वर्ष बीतने के बाद निस्संदेह जीवित नहीं रहेगा श्रीगर्ग जी कहते हैं राजन ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र अपने आश्रम को चले गए मुनि के चले जाने पर राजा उनके साप से नपुंसक हो गए यह सब दुर्दशा मुनि ने ही की है ऐसा जानकर राजा अत्यंत दीन एवं दुख से व्याकुल हो गए और स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे नारीपाल बोले अहो स्त्री की के वसीभूत रहने वाले मुझ मंदभाग्य ने यह क्या किया मुनियों की पूजा छोड़कर नरक की राह पकड़ ली आज मुदुष्ट पापात्मा पर यमदूतों की दृष्टि पड़ी है अब मैं वह तरणी में गिराए जाने योग्य हो गया हूँ इस दशा में देखकर मुझे कौन अपने तेज से इस कष्ट से छुड़ाएगा ऐसा उद्घार प्रकट करके राजा घर छोड़कर वन में बिचरने लगे वे मुक्तिदाता भगवान विष्णु के भजन में लग गए और अंत में उन्होंने श्रीहरि का पद प्राप्त कर लिया उस श्राप के भय से राजा लोग इस देश में राज्य नहीं करेंगे केवल नारियां ही यहाँ शासन करेंगी इसमें संशय नहीं है श्री गर्ग जी कहते हैं अनिरुद्ध और हेमांगद इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि रोज से भरी हुई वहाँ की पुंशली नारियाँ इनके पास आ गई और क्रोधपूर्वक अपने धनुषों से बाणों की वर्षा करने लगी उन स्त्रियों को देखकर कर विस्मित हो गए और मैं स्त्रियों के साथ युद्ध कैसे करूंगा? ऐसा कहते हुए वे भयभीत से हो गए उसी समय मंडलेश्वरी स्वरूपा स्त्रियों के साथ उनके निकट आ गई और अनिरुद्ध को देख बोली रानी ने कहा वीर रणभूमि में खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ मेरे साथ युद्ध करो तुम तो बहुत बड़ी सेना के साथ हो फिर युद्ध स्थल में व्यर्थ सोच में क्यों पड़ गए हो तुम बड़े मानी हो मैं इस सम्रांगण में विष्णुवंशी योद्धाओं सहित तुमको पराजित करके अपना क्रीड़ा मृग बनाऊंगी क्योंकि तुम्हें देखकर मैं मदन ज्वर से पीड़ित हो गई हूँ उसकी आवाज सुनकर अनिरुद्ध भय से विवल हो गए वे सब कुछ जान गए और दीनवाणी में उस मंडलेश्वरी से बोले रानी तुम सर्वदेवेश्वर भगवान श्री चंद्र के अश्व को यज्ञ के लिए अपनी ही इच्छा से मुझे लौटा दो सुमुखी मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा अतः तुम श्रीहरि के दर्शन के लिए द्वारिका जाओ भद्रे जिनके नाम का स्मरण करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है साक्षात उन्हीं के दर्शन का कैसा महान फल है यह तुम्हें क्या बताऊं वार्तालाप में चतुर अनिरुद्ध के इस प्रकार समझाने पर उसे पूर्व जन्म की वार्ता का स्मरण हो आया और वह अनिरुद्ध से उसी प्रकार बोली जैसे ब्रह्मा जी से मोहिनी बोली थी स्वरूपा ने कहा देव मैं पूर्वजन्म में स्वर्ग की एक प्रसिद्ध अप्सरा थी मेरा नाम मोहिनी था मेरे अंग कमल के समान प्रफुल्ल एवं सुगंधित थे मेरे नेत्र भी कमल दल के समान विकसित एवं विशाल थे एक दिन की बात है पद्मयोनी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ कहीं जा रहे थे उन्हें देखकर मैं उनके निकट गई और बोली आप मुझे अंगीकार करें जब ब्रह्मा जी ने मुझे ग्रहण नहीं किया तब मैं साप देकर कुकुद्य नदी के तट पर ककुद्य नदी के तट पर गई और वहाँ दुष्कर तपस्या करने लगी मेरी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए वे तपस्या के अंत में मेरे पास आए और प्रसन्न हो मुझ तपस्विनी से बोले वर मांगो उनका यह कथन सुनकर मैं मोहिनी बोली देव देव आपको नमस्कार है लोकेश मैं यही वर मांगती हूँ कि आप मुझ दिन तपस्विनी का वरण करें मैं दुखित होकर आपके शरण में आई हूँ यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं तपस्या से छीण हुए इस शरीर को रोषपूर्वक त्याग दूंगी मेरी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा धामिनी शोक न करो भद्रे दूसरे जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा मैं द्वारिका में श्रीहरि का सुंदर पौत्र होऊंगा। उस समय मेरा नाम अनिरुद्ध होगा और तुम स्त्री राज्य की रानी होगी भद्रे उस समय मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा मेरी यह बात झूठी नहीं है यह सुनकर मैं इस भूतल पर उत्पन्न हुई यादव श्रेष्ठ आप साक्षात ब्रह्मा जी हैं और मेरे लिए ही यहाँ पधारे हैं श्री गर्ग जी कहते हैं स्वरूपा का यह कथन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गए तब धर्मात्मा अनिरुद्ध ने उसे यह निर्मल कहा वचन कहा अनिरुद्ध बोले भद्रे पृथ्वी द्वारिका को जाओ मैं वहां अपनी प्रिया के रूप में तुम्हें ग्रहण करूंगा। इस समय तो मैं राजाओं से अश्व की रक्षा करते हुए उसी के साथ जाऊंगा। तदनंतर स्वरूपा अनिरुद्ध की आज्ञा से अपनी श्रेष्ठ मंत्रिणी प्रमिला को राज्य पर स्थापित करके घोड़ा लौटाकर स्वयं द्वारिका को चली गई इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में स्त्री राज्य पर विजय नामक सत्रहवां अध्याय पूरा हुआ